एक बार लंबे स्वर से मिल कर के ओम का उच्चारण करेंगे ओ के सूत्रों का अध्ययन आरंभ किया था तीन सूत्र पढ़े थे और आगे चलते हैं चौथा सूत्र देखिए सूत्र थोड़ा थोड़ा मेरे पीछे दोहराएंगे न एकांतों बंधमोक्ष अविवेका रीते इस सूत्र में बताया है कि जीवात्मा कभी बंधन में आता है और कभी मुक्ति में जाता है उसका बंधन भी सदा से नहीं है और मुक्ति भी सदा नहीं रहेगी नीचे हिंदी सूत्रार्थ लिखा है जीवात्मा का बंधन और मोक्ष दोनों ही स्वाभाविक नहीं हैं विवेक के बिना अविवेक के बिना अर्थात अविवेक के बिना बंधन नहीं होता और विवेक के बिना मोक्ष नहीं होता तो कभी जीवात्मा बंधन में आता है कभी वो मुक्ति में जाता है बंधन में क्यों आता है उसका एक कारण है वो है अविवेक सांख्य दर्शन में अविवेक शब्द का अर्थ है जो योग दर्शन में अविद्या शब्द का अर्थ है योग दर्शन में आपने अविद्या शब्द सुना है उसका अर्थ है मिथ्या ज्ञान भ्रांति ऐसे ही यहां सांख्य दर्शन में उसके स्थान पर अविवेक शब्द है अर्थ वही है। भ्रांति अविद्या मिथ्या ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान के बिना बंधन नहीं होता और विवेक इससे उल्टा हो गया तत्व ज्ञान तत्व ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता बहुत से लोगों को बहुत सी बातें मालूम है बहुत सारा ज्ञान है पर वो तत्व ज्ञान नहीं है शाब्दिक ज्ञान शब्दों से लोग बहुत कुछ जानते हैं उतने से मोक्ष नहीं होता कुल मिलाकर शास्त्रों में चार प्रकार का ध्यान बताया है कितने प्रकार का चार, चार। उनमें से एक है मिथ्या ज्ञान बोलिए दूसरा है संशय ध्यान तीसरा है शाब्दिक ज्ञान और चौथा है तत्व ज्ञान ये चार प्रकार का ज्ञान होता है किसी विषय में हमको मिथ्या ज्ञान है किसी विषय में हमको संशय है किसी विषय में शाब्दिक ज्ञान है और किसी विषय में तत्व ज्ञान भी है सबको चारों प्रकार का ज्ञान मिथ्या ज्ञान भ्रांति अविद्या इसका अर्थ है वस्तु कुछ और है हम उसको समझते कुछ और है गलत समझते ठीक नहीं समझते इसका नाम मिथ्या ज्ञान है जैसे कहीं कोने में रस्सी पड़ी हो और अंधेरा सा हो प्रकाश कम हो तो उसको लोग क्या मान लेंगे सांप मान लेंगे इसका नाम मिथ्या ज्ञान है तो रस्सी समझ रहे हैं सांप ये मिथ्या ज्ञान है इस मिथ्या ज्ञान के कारण बंधन होता है इसी का नाम अविवेक है इसी का नाम अविद्या योग दर्शन में अविद्या शब्द है सांख्य में अविवेक शब्द है दोनों का मतलब एक ही है तो इससे कैसे बंधन होता है एक उदाहरण संसार में सुख है या दुख है या दोनों हाँ, मैं जितना पूछा उतना बताइए सुख है दुख है या दोनों हाँ, इतना अब मेरा अगला प्रश्न आएगा फिर उसका उत्तर दिया दोनों अब दोनों में सुख अधिक है या दुख अधिक है दुख अधिक है। दुख अधिक। तो जहां दुख अधिक हो वहां रहना चाहिए तो संसार में क्यों रह रहे नहीं रहना चाहिए यहां तो दुख अधिक मोक्ष में सुख है दुख है या दोनों सुख है। केवल सुख जहां केवल सुख हो वहां रहना चाहिए या नहीं तो फिर मोक्ष की तैयारी करो फिर यहाँ क्यों बैठे हाँ देखा।, देखा नहीं तो इलेक्ट्रॉन देखा है क्या ये कोई बात देखा नहीं तो क्या हुआ कल भी मैंने बताया था हमारे दादा की दसवीं पीढ़ी किसी ने भी नहीं देखी हैं? ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमने नहीं देखी फिर भी हम उनको समझ लेते हैं प्रत्यक्ष नहीं देखा और अनुमान से जान लिया शब्द प्रमाण से जान लिया बहुत सारे प्रमाण उनसे हम जानकारी कर सकते हैं और समझ सकते हैं एक बच्चे को बोलते हैं भाई तुमको बड़े होकर डॉक्टर बनना वो कहता ठीक है मैं डॉक्टर बनूंगा उसने देखा डॉक्टर क्या होता है उसको समझ में नहीं आया डॉक्टर क्या, क्या होता है उसको रटवा दिया उसने रट लिया ठीक है मैं डॉक्टर बनूंगा मैं इंजीनियर बनूंगा मैं पायलट बनूंगा उसको ना ना पता है डॉक्टर क्या होता है ना ये पता है इंजीनियर क्या होता है ना पायलट का पता है कुछ नहीं पता बस वो रट लेता है हाँ मैं बनूंगा तो ऐसे ही संसार में आवाज थोड़ी कम करें कहा इसका रिमोट किसके पास है तो शब्द प्रमाण से अनुमान प्रमाण से हम इन बातों को समझ सकते हैं और फिर हम उसके आधार पर आगे चल सकते हैं तो मिथ्या ज्ञान से बंधन होता है हाँ बात चल रही थी संसार में सुख अधिक है या दुख दुख जब दुख अधिक है तो यहाँ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए फिर भी यहाँ रहते हैं क्या मान के रहते हैं यहाँ पर सुख अधिक है इसका नाम मिथ्या जहां ठीक हो गया ये हो गया मिथ्या जहां गलत समझना उल्टा सीधा समझना संसार में दुख अधिक है फिर भी ये मानते हैं कि सुख अधिक है अविवेक है सांख्य की भाषा में इसका नाम अविवेक तो जब हमें हाँ यह लगता है कि यहाँ सुख अधिक है तो जहाँ सुख अधिक होता है व्यक्ति उसकी ओर आगे बढ़ेगा उसकी ओर आकर्षित होगा बस वहाँ बंधन में पड़ेगा, ऐसे अविवेक से बंधन होता है आगे समझ अविवेका अविवेक के बिना बंधन नहीं होता अविवेक हो गया मिथ्या ज्ञान हो गया संसार में सुख अधिक है इस कारण से संसार में बंध यहाँ राग हो गया यहाँ फंस गए और विवेक से फिर मोक्ष होता है तो विवेक का मतलब है तत्व ज्ञान वो चौथा पहले और दो को समझ लें फिर तत्व ज्ञान पर आते हैं तो मिथ्या ज्ञान समझ में आ गया दूसरा क्या बताया था संशय ज्ञान संशय का मतलब है समझ में नहीं आ रहा एक व्यक्ति को संशय है संसार में सुख अधिक है या दुख अधिक है समझ में नहीं आया इसका नाम है संशय अगला जन्म होगा या नहीं होगा समझ में नहीं आया इसका नाम है संशय जब समझ में नहीं आया तो उसका नाम संशय और जब समझ में आ जाए लेकिन उल्टा समझ में आए तो उसका नाम मिथ्या ज्ञान अविवेक तो अगला जन्म होगा या, चाहिए। चाहिए। या नहीं होगा ये संशय है मोक्ष होगा या नहीं होगा ये संशय है ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी यह संशय है जब तक समझ में नहीं आया तब तक संशय तीसरा है तीस शाब्दिक ज्ञान शब्दों से समझ में आ गया शाब्दिक रूप से हमने ठीक ठीक स्वीकार कर लिया कि ये बात ऐसी है चलो मान लिया और बोलने को हम बोल भी देंगे कोई पूछेगा तो बोल भी देंगे हाँ ठीक ठीक बोलेंगे जैसे क्रोध करना चाहिए हैं जी नहीं करना चाहिए छोड़ दिया क्या नहीं छूटा ना अभी नहीं छूटा ना बोल तो ठीक रहे समझ में भी आया क्रोध नहीं करना चाहिए फिर भी वैसा कर डालते मतलब आचरण में वो बात नहीं आई शब्दों में ठीक है क्रोध नहीं करना चाहिए फिर भी कर देते हैं छल नहीं करना चाहिए फिर भी कर देते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए फिर भी बोल देते हैं ये सारा शब्द जिया शब्दों से ठीक है पर आचरण में नहीं उतरा और चौथा क्या है तत्व ज्ञान जब वो शाब्दिक ज्ञान हमारे आचरण में उतर जाएगा जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही करेंगे एक जैसा हो जाएगा शाब्दिक भी और आचरण भी एक जैसा हो जाएगा तब वो तत्व ज्ञान कहलाएगा जैसे जलती हुई अग्नि में हाथ डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए तो आप डालते हैं क्या है जी इसका नाम तक तो ज्ञान आपको 100% समझ में आ गया कि जलती हुई आग में हाथ नहीं डालना चाहिए तो आप कभी नहीं डालते जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं इसका नाम तक तो ज्ञान ये बिजली की तार है इसमें 220 वोल्ट का करंट है अगर कोई इस तार को छुएगा, तो क्या होगा लाभ या हानि आपको समझ में आ गया हानि होगी आ गया तो आप छूएंगे एक बार छूटे देखो <laughs> एक बार भी छुए नहीं छुपेंगे क्योंकि तत्व हो गया समझ में आ गया अच्छी तरह छूते ही शांति पाठ हो जाएगा एक ही बार में शांति पाठ हो जाएगा दूसरी बार अवसर नहीं आएगा परीक्षा करने का एक ही बार में काम हो जाएगा तो इसका नाम है तत्व तो हमें बहुत सारी वस्तुओं के विषय में कई प्रकार का ज्ञान है किसी विषय में भ्रांति है अर्थात अविद्या है किसी विषय में संशय है किसी में शब्दी है और किसी में तत्व ज्ञान सब प्रकार का ज्ञान तो ये सूत्र कहता है कि मिथ्या ज्ञान अविवेक अविद्या के बिना बंधन नहीं होगा और तत्व ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा अगर आपको मोक्ष में जाना है तो तत्व ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा तत्व ज्ञान का मतलब जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानना और वैसा आचरण भी करना ये तत्व ज्ञान और जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानना और आचरण वैसा नहीं होना इसका नाम है शाब्दिक ज्ञान तो शाब्दिक ज्ञान को तत्व ज्ञान में बदलना पड़ेगा इसके लिए मैंने रात को बताया था मन जड़ है बताया था ना आपको इस बारे में क्या मालूम है मन जड़ है या चेतन जड़ है तो ये शाब्दिक ज्ञान अगर जड़ है तो फिर आप मन को उसी तरह से रोक लेते जैसे स्कूटर कार को रोक लेते जैसे कार स्कूटर आपके पूरे नियंत्रण में चलता है तो मन भी पूरा नियंत्रण में चलना चाहिए यदि पूरा नियंत्रण में रहता है तो समझो तत्व है स्कूटर कार जड़ है ये आपको तत्व है इसलिए आप उसका ठीक ठीक नियंत्रण कर लेते मन का नहीं, नहीं कर पा रहे इसका अर्थ है कि अभी शाब्दिक ज्ञान है कि मन जड़ है तो जब यह तत्वज्ञान के रूप में परिवर्तित होगा बस फिर पूरा मन अधिकार में आ जाएगा संसार में दुख दिखेगा और मोक्ष हो जाएगा मोक्ष में 100 परसेंट सुख दिखेगा और संसार में 80 परसेंट दुख दिखेगा 20 परसेंट सुख दिखेगा 80 परसेंट दुख दिखेगा योग दर्शन में लिखा है एक सुख के पीछे चार दुःख आते हैं तो आप रेशो बना लीजिए एक और चार तो बीस और अस्सी सुख बीस दुख अस्सी परसेंट तब ये साफ साफ दिखेगा फिर ये तत्व हो जाएगा यहां तो 80 परसेंट दुख है और आप कितने परसेंट दुख चाहते हैं विकास जी दुख दुख जीरो और सुख 100 परसेंट ऐसा तो सिर्फ मोक्ष में ही होगा बस तो फिर तैयारी कर लेंगे अब तत्व हो गया मोक्ष में चलो और कुछ नहीं करना यही करना और कुछ नहीं करना बस तो इसका नाम होगा तत्व और उस तत्व से फिर हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे इस तत्व ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा शब्दिक ज्ञान से नहीं होगा शब्दिक ज्ञान तो रावण को भी था रावण पढ़ा लिखा था या अनपढ़ था थोड़ा पढ़ा था या बहुत पढ़ा था कितना पढ़ा लिखा चारों वेदों का विद्वान था तो उसको शब्दिक ज्ञान था तत्व ज्ञान नहीं था इसलिए मार खाई अब तक भी मार खा रहा है इतने लाखों साल हो गए हर साल उसका पुतला जलाते थे अभी दशहरा आने वाला आ रहा है आर्न अभी थोड़े दिनों में दशहरा आने वाला इतने लाखों साल हो गए उसका पुतला हर साल जलाते हैं अब तक जनता का गुस्सा नहीं खत्म हुआ रावण पे और ऐसी गालियां दुर्योधन को भी देते हैं वो भी राजा था बहुत मजबूत था पढ़ा लिखा था बहुत विद्वान था उसने भी मार खाई क्यों खाई शाब्दिक ज्ञान तो जो शाब्दिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है शास्त्र पढ़ लेता है और आचरण ठीक नहीं करता शास्त्र के अनुकूल उसको शाब्दिक ज्ञान है और वो ऐसे ही मार खाता है जैसे रावण ने खाई जैसे दुर्योधन ने खाई जैसे कंस ने खाई ऐसे और लोगों की मार खा रहे जो शाब्दिक ज्ञान वाले तो ये सूत्र कहता है तत्व ज्ञान प्राप्त करें उससे मोक्ष होगा तो जैसा हम सम, समझेंगे या समझते हैं शाब्दिक रूप से कि संसार में दुख है अस्सी दुख है तो इसको छोड़ना चाहिए और मोक्ष में सौ सुख है उसको प्राप्त करना चाहिए उसके लिए पूरी ताकत लगानी चाहिए पूरा समय और शक्ति लगानी चाहिए बाकी काम छोटे मोटे गौण कार्य हैं, थोड़े थोड़े वो भी करते रहेंगे पर मुख्य इसको रखें तो फिर हमारा मोक्ष हो जाएगा अब अगला सूत्र देखिए बोलिए राजपुत्रव तत्व उपदेशा तो ये तत्व होगा कैसे अब ये प्रश्न है तत्व होगा कैसे इसका सूत्रकार्थ नीचे लिखा है ईश्वर आदि पदार्थों का यथार्थ उपदेश करने से श्रोता को विवेक अर्थात तत्व ज्ञान अर्थात वास्तविक जैसे राजा जनक आदि को हो गया था तो राजपुत्र राजा राजा का पुत्र राजा क्षत्रिय एक कहानी आती है इतिहास में राजा जनक की एक तो राजा जनक थे जो श्री रामचंद्र जी के ससुर थे एक तो वो थे यहाँ उसकी बात नहीं है कोई और राजा हैं जिनका नाम जनक था और वो भी राजा थे राज्य शासन चलाते थे थे बड़े धार्मिक वेदों के विद्वान थे पहले सारे राजा वेद पढ़ते थे वेद पढ़ पढ़ के ही राजा बनते थे और वो राजा जनक भी बड़े विद्वान थे धार्मिक थे योगाभ्यासी थे तो उनके यहाँ एक महर्षि याज्ञवल के जाते थे ये नाम भी आपने सुना होगा सुना है न महर्षि के बड़े ऊंचे विद्वान थे तत्वज्ञानी थे ईश्वर साक्षात्कार उन्होंने भी कर रखा था और वो अपना सन्यासी थे और प्रचार करते रहते थे और चलते चलते राजा जनक के यहाँ भी जाते थे उनको भी पढ़ाते थे तो राजा जनक को महर्षि यज्ञवल्के ने ऐसे ब्रह्म विद्या का उपदेश किया एक बार दो बार चार बार छह बार बहुत सारा उनको पढ़ाया करते करते करते राजा जनक को तत्व ज्ञान हो गया तो राजा जनक क्षत्रिय थे राजा तो क्षत्रिय होता है तो क्षत्रिय को भी तत्व ज्ञान हो सकता है ऐसा नहीं कि ब्राह्मण को, को भी होता है क्षत्रिय को भी होता है और लोगों को भी हो सकता है शर्त यह है कि उसको वैसी मेहनत करनी पड़ेगी जैसी ब्राह्मण ने की वैसी क्षत्रिय भी करेगा उसको भी तत्वज्ञान हो जाएगा जो भी मनुष्य है उनको सबको तत्व हो सकता है यदि वो विधिवत अनुष्ठान करें तो जो जो उसके लिए पढ़ाई लिखाई चिंतन वन निधि ध्यासन आदि करना होता है यदि वो सारा काम ठीक ठाक विधि पूर्वक करें तो किसी को भी तत्व हो सकता है तो राजा जनक को तत्वज्ञान हो गया महर्षि यज्जवल के ने उनको बहुत अच्छा उपदेश सुनाया जैसे आपको यहाँ पर दिन भर कक्षाओं में सुनाते रहते हैं तो उनको ये बताया कि ये संसार अनित्य है आज हम जीवित हैं कल जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे कोई गारंटी है क्या है जी? नहीं कोई गारंटी नहीं रात को सोएंगे सुबह पता नहीं उठेंगे या नहीं उठेंगे कोई भरोसा नहीं कितने लोग रात को सोते हैं फिर सुबह नहीं उठते रात को ही शांति पाठ हो जाता है पता ही नहीं चलता कोई चलते चलते सड़क पे, वहीं गिर जाता है कोई ट्रेन एक्सीडेंट में कोई भूकंप में कोई कैसे कोई कैसे तो ऐसे ऐसे उनको बहुत अच्छा उपदेश सुनाया और कहा कि ये संसार सब मोह माया है इसको छोड़ो अपना मोक्ष की प्राप्ति करो वहाँ आनंद ही आनंद है वहाँ कोई दुःख नहीं है ऐसी तैयारी करो तो एक बार सुनाया उनको बहुत अच्छा लगा बहुत आनंद आया तो राजा जनक कहने लगे अच्छा जी गुरु जी बहुत अच्छा उपदेश सुनाया मैं तो प्रसन्न हो गया मेरी इच्छा है मैं आपको कुछ दान दक्षिणा देना चाहता हूं आपको एक हज़ार गुवे देता हूं और दोनों सींगों पर दस दस तोले सोना अब लगाइए हिसाब एक गाय के सर पर दो सींग एक सींग पे दस तोले सोना दस तोले मोटी गिनती में सौ ग्राम मान ली और दो सींग हो गए तो दो सौ ग्राम एक गाय पे दो सौ ग्राम एक गाय पे कितना दो सौ किलो हो जाएगा बीस किलो है 200 किलो 200 किलो दो सौ किलो फिर लगाओ ठीक लगाओ भाई गड़बड़ तो नहीं है ऐसे ठीक लगाओ भाई गड़बड़ है ना इसीलो कह रहा हूँ ठीक, ठीक लगाओ 20 किलो और आजकल सोने का भाव क्या चल रहा है बत्तीस हज़ार ग्राम है ना दस ग्राम चलो तीस में राउंड फिगर के लो तीस हजार में दस ग्राम और तीन है हाँ देखो इन्होंने फटाफटी साहब लगाया हाँ <laughs> तीस लाख का तीस लाख का सोना और एक हजार गऊ में आपको दक्षिणा में देता हूँ महर्षि याद जीवल के ने कहा नहीं हैं है? 20 किलो 20 किलो 6 करोड़ बोले जी 6 करोड़ का जाना 6 करोड़ का सोना और 1000 हज़ार का उलो दो सौ किलो अरे कैलकुलेटर नहीं अच्छा, है क्या अच्छा आपके मोबाइल छीन रखे हैं ना इसमें आपके पास नहीं मेरे पास है मैं लगाता हूँ चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 200 किलो हो गया तो विकास जी 200 किलो का 30,000 हजार ग्रा, दस ग्राम क्या भाव बन जाएगा सारा सात करोड़ साठ करोड़ साठ करोड़, करोड़ इतना रुपया देता हूँ और एक हजार गुवे देता हूँ महर्षि याद जीवल के ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं लेता हूँ तो क्यों नहीं लेते कि मेरे गुरु जी ने बताया था जब तक तो विद्यार्थी को पूरी विद्या नहीं आ जाए तब तक दान दक्षिणा लेना मैं नहीं लेता मतलब अभी उसको पूरी विद्या समझ में नहीं आई तो फिर अच्छा गुरु जी और बताइए अभी मुझे पूरा समझ में नहीं आया और उपदेश दीजिए तो यज्ञ जी ने फिर दोबारा उपदेश दिया फिर तीसरी बार छह बार उपदेश दिया और छह बार राजा जनक ने कहा मैं आपको एक हज़ार गाँव देता हूँ और इतना इतना सोना देता हूँ उन्होंने कहा मैं नहीं लेता फिर छठी या सातवीं बार जब उनको पढ़ाया तब उनको पूरी विद्या समझ में आ गई और जब पूरी विद्या समझ में आई तब उन्होंने कहा गुरुजी ये सारा राज्य में आपके हवाले करता हूँ अब दस एक हजार लोग हैं न पूरा राज्य आपकी भेंट करता हूँ और आप जो कहोगे मैं वो करूंगा अब मुझे समझ में आ गया तब गुरुजी ने कहा हाँ अब ठीक है अब समझ में आया पहले तो थोड़ा सा देर आप बाकी बचा लिया बाकी जो बचा लिया इसका मतलब अभी पूरा दुख समझ में नहीं आया अब पूरा दुख समझ में आया तो इसका नाम है तत्व ये तत्व की पहचान है जब आपको तत्व हो जाएगा आप भी घर छोड़ के भाग जाएंगे जैसे राजा जनक छोड़ के भाग गए महर्ष दयाल घर छोड़ के भाग गए सब बहुत सारे लोग चले गए जिसको तत्व हो गया वो घर छोड़ के चला गया फिर वो अपने घर में नहीं टिकता उसको समझ में आ गया कि यहाँ द्वेष है और ये राग द्वेष मेरे मार्ग, मार्ग में बाधा के। आप मेरा प्रवचन सुन के कली घर छोड़ के नहीं भाग जाता <laughs> <laughs> कभी आपको तो जोश आ जाएगी जो हाँ, हाँ हाँ हमको तो तत्व हो गया ऐसा नहीं करना शांति से विचार करना धीरे धीरे होगा धीरे धीरे पकेगा तो उपदेशा, जब तत्व का उपदेश किया ईश्वर ऐसा है आत्मा ऐसा है संसार ऐसा है तीन चीजों को समझा दिया और उन्होंने लंबे समय तक वर्षों तक चिंतन किया पढ़ते रहे पढ़ते रहे सोचते रहे पढ़ते रहे चिंतन मनन करते रहे तब उनको तत्व ज्ञान हुआ तब उन्होंने छोड़ दिया उनको वैराग्य हो गया तत्व ज्ञान हो गया फिर वो अपना चल पड़े आगे मोक्ष की तरफ अब फिर पूछा अच्छा जी एक बार सुनाई दिया उपदेश अगर आगे नहीं हुआ तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए बोले बार बार सुनना चाहिए बार बार पढ़ना चाहिए इस बात को अगले सूत्र में बताते हैं अगला सूत्र देखिए और बोलिए आवृत्ति ही असकृत उपदेशा इसका हिंदी में लिखा है बार बार उपदेश सुनकर आवृत्ति करने से विवेक अर्थात तत्व ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो बार बार सुनना चाहिए बार बार पढ़ना चाहिए बार बार चिंतन करना चाहिए आवृत्ति बार बार करना चाहिए लोग कहते हैं जी क्या जाएंगे अरे समाज में बहुत प्रवचन सुन रखे हैं ये वही तीन बातें तो सुनाएंगे ईश्वर जी प्रकृति और तो नया कुछ सुनाते नहीं फिर वही पुरानी बातें सुनाएंगे बहुत सुन ली अब क्या करेंगे या इसका नाम है तुष्टि दोष क्या नाम तुष्टि दोष दो। आपने थोड़ा सा सुन लिया और संतोष कर लिया बस बस हमने सीख लिया अभी नहीं सीखा जब तक तत्व ज्ञान न हो जाए जब तक वैराग्य नहीं हो जाए तब तक, तक उसकी आवृत्ति करनी चाहिए उसको और समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए सैकड़ों बार हजारों बार पढ़ना सुनना मनन करना चाहिए मुझे चालीस साल हो गए ये सब पढ़ते बढ़ाते कितने चालीस साल में न्याय दर्शन सौ बार पढ़ लिया वैशेषिक दर्शन सवा सौ बार पढ़ लिया और सांख्य दर्शन डेढ़ सौ बार पढ़ लिया योगदर्शन दो सौ बार पढ़ लिया यह आवृत्ति फिर पढ़ो फिर पढ़ो फिर पढ़ाओ फिर पढ़ो फिर पढ़ाओ बार बार उसका अभ्यास करो चिंतन करो मनन करो तब जाके तत्व ज्ञान होता है तो धीरे धीरे ज्ञान का विकास होता है बार बार पढ़ना सुनना चाहिए तो जैसे महर्षि याजवल भी वर्षों तक उनको पढ़ाते रहे और राजा जनक जी बार बार सुनते रहे पढ़ते रहे सुनते रहे मनन करते रहे तो धीरे धीरे लंबे समय में उनको तत्व हो गया वैरागी हो गया ऐसे ही और भी जो लोग करेंगे उनको भी हो जाएगा लंबे समय तक बार बार पढ़ना होगा और बार बार मनन चिंतन करना होगा फिर उससे तत्व हो जाएगा जब तत्व हो जाएगा तो संसार से वैराग्य हो जाएगा कैसे हो जाएगा उसका मैं मोटा मोटा उदाहरण शाब्दिक रूप से बता देता हूं इसी पद्धति से फिर आपको चिंतन विचार मनन अभ्यास आवृत्ति करनी होगी जैसे अभी अभी मैंने पूछा था कि संसार में सुख है दुख है या दोनों है जी दोनों अच्छा दोनों में से सुख अधिक है या दुख अधिक है दुख अधिक तो जहाँ दुख अधिक हो वहाँ रहना उचित है क्या नहीं।, नहीं है तो संसार में दुख अधिक है सुख तो थोड़ा सा ही है और मोक्ष में सुख अधिक है अधिक क्या है पूरा सुखी सुख है वहाँ दुख तो है ही नहीं वहाँ पूरा का पूरा सुख है दुख ज़ीरो है संसार में दुख 80 परसेंट है सुख 20 परसेंट है अब दोनों की तुलना करें ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है तो बुद्धि से निर्णय करें कि मोक्ष में रहना ठीक है या संसार में मोक्ष में रहना ठीक है बस इस पद्धति से आप बार बार सोचें बार बार पढ़ें बार बार सुनें, बार बार मनन करें चिंतन करें विचार करें कि मोक्ष में रहना ठीक है यहाँ रहना ठीक नहीं है ऐसे आवृत्ति करते रहेंगे करते रहेंगे तो लंबे समय में आपको तत्वज्ञान हो जाएगा कि मोक्ष में ही रहना ठीक है यहाँ रहना ठीक नहीं है यहाँ रहने में क्या समस्या है एक व्यक्ति ने बहुत मेहनत करके एम कर लिया ऊँची डिग्री ले ली एम की किसी ने सी.ए कर लिया किसी ने एम.बी.ए कर लिया किसी ने क्या कर लिया अच्छी अच्छी ऊंची डिग्रियां प्राप्त कर ली अब उसकी उम्र 25-30 साल हो गई 25-30 साल में इतनी डिग्री उसने प्राप्त कर ली फिर उसने कुछ नौकरी वगैरह शुरू कर दी जॉब शुरू कर दिया और 50 साल तक पैसे कमाए खाया पिया फिर पचास और तीस अस्सी साल में वो बूढ़ा हो गया फिर दो चार साल में उसकी मृत्यु हो गई फिर मरने के बाद क्या होगा अगला जन्म और यदि अगला जन्म मनुष्य का मिल गया अच्छी तरह उसने अच्छे काम किए शुभ कर्म किए तो फिर वो अगला जन्म हो गया फिर मनुष्य बन गया अब मनुष्य बनकर चार पाँच साल की उम्र में फिर क्या होगा फिर उसको स्कूल जाना पड़ेगा और फिर एलकेजी में बैठना पड़ेगा फिर ए बी सी डी वन टू थ्री फोर ख ख सीखना पड़ेगा इतनी मेहनत करके सी किया था एमबीए किया था एमटेक किया था और ऊंची-ऊंची डिग्रियां प्राप्त की और 50-60 साल में फिर दोबारा वापस एल के जी में बैठो बोलिए समस्या है या नहीं अच्छे बड़े विद्वान को फिर वापस पहली की कक्षा में बिठा दें, समस्या है या नहीं ये समस्या आने वाली है ध्यान रखना थोड़े दिनों में आने वाली है अब इससे बचने का क्या उपाय बोलिए है कोई उपाय अगर मनुष्य बने तो फिर स्कूल जाना पड़ेगा और स्कूल नहीं गए तो फिर ऑटो रिक्शा चलानी पड़ेगी या मजदूरी करनी पड़ेगी जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा और यदि किसी ने ज़्यादा ही बुरे काम कर दिए तो शायद मनुष्य भी ना बने पशु पक्षी बनना पड़ जाए यहाँ तो और भी समस्या और खतरा है तो यदि मनुष्य भी बने तो भी दुखों से पूरी तरह छुटकारा नहीं है इस जन्म के दुख आपको याद है बचपन से लेकर अब तक कितना संघर्ष किया कितने कष्ट उठाए ये सारे दुख फिर आएंगे दोबारा अगले जन्म में इससे अधिक भी आ सकते हैं कम भी आ सकते हैं वो तो पूरा तो गारंटी नहीं है पर इसी तरह के दुख फिर दोबारा आएंगे बहुत सारे दुख आएंगे भूख प्यास गर्मी ठंडी सर्दी जुकाम बुखार आंधी तूफान बाढ़ भूकंप दुर्घटना हाथ पैर टूटेगा कोई गाली देगा कोई झूठा आरोप लगाएगा कोई बदनाम करेगा पता नहीं क्या क्या होता है वो सारे दुख फिर आएंगे इन सब से छूटने का केवल एक ही रास्ता है वो है मोक्ष मोक्ष में जाओ न जन्म होगा ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी ना बुखार ना सर्दी न सर दुखेगा ना पेट कोई समस्या नहीं सारे दुख खत्म इस तरह से बार बार सोचें रोज सोचें धीरे धीरे आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा दुनिया तो बेकार जगह है यहाँ कोई रहने जैसा नहीं है मोक्ष सबसे अच्छा है वहीं चलना चाहिए वहीं रहना चाहिए कल भी मैंने बताया था ये दुनिया सुधरने वाली नहीं है आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें अपना कल्याण कर लें दूसरे लोग सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे कोई गारंटी नहीं है उनके लिए अपना जीवन खराब नहीं करें अपना लक्ष्य सामने रखें उसके लिए पूरी ताकत लगाएं पूरी मेहनत करें और फिर साइड बाई साइड कोई सीखना चाहे तो सिखा दें उससे हमें कोई विरोध नहीं है कोई द्वेष नहीं है कोई सीखना चाहे तो सिखाओ नहीं सीखना चाहे तो छोड़ो झगड़ा मत करो अपना काम पूरा करो इस तरह से ऋषि लोग बताते हैं ऐसा करना चाहिए तो ये हो गया आवृत्ति रसकृत उपदेशा असकृत माने बार बार उपदेश सुनकर उपदेश पढ़कर पुस्तक पढ़कर चिंतन मनन करके आवृत्ति करें उससे हमको तत्व ज्ञान हो जाएगा अगला सूत्र देखिए संसार में भी यदि रहना हो और थोड़ा ठीक ठाक शांति से जीना हो दुखों से बचना हो तो कैसे करना चाहिए कैसे जीना चाहिए उसका तरीका बता रहे हैं ये जो तरीका बताएंगे ये इस समय संसार में जीते जी भी काम आएगा और मोक्ष में भी काम आएगा मतलब ये सूत्र हमको मोक्ष में जाने की प्रेरणा भी देगा और संसार में ठीक तरीके से जीने का तरीका भी बताएगा दोनों काम करेगा तो अगला सूत्र देखिए और बोलिए शियन वत सुख दुखी दुखीभ्याम संस्कृत भाषा में एक शब्द है शियन उर्दू भाषा में एक पक्षी होता है जिसको उर्दू भाषा में बोलते हैं बाज बाज अंग्रेजी में ईगल कहते हैं ईगल क्यों साहब जी ईगल कहते हैं बाज को ईगल कहते हैं तो अंग्रेजी में जिसको ईगल कहते हैं उर्दू में उसका नाम है बाज और ये संस्कृत के शब्द से बिगड़ा हुआ है संस्कृत में शब्द है भासा उसका नाम है भास उस भास से बाज बन गया और उसी को यहाँ शेन भी कहते हैं भास भी कहते हैं तो भास के समान बाज के समान एक इसके पीछे भी घटना है कहते हैं एक बार क्या हुआ ये जो बाज होता है मांसाहारी पक्षी होता है एक बार उसको कहीं मांस का टुकड़ा मिल गया और उसने वो उठा लिया चोंच में दबा लिया और वो उड़ गया आकाश में उसने सोचा कोई ठीक ठाक अच्छी सी जगह मिल जाए तो अपना बैठ के शांति से खा लेंगे तो मुंह में मांस का टुकड़ा लेकर के वो उड़ रहा था और ढूँढ रहा था कोई अच्छी जगह मिल जाए अभी ढूंढ ही रहा था इतने में क्या हुआ कुछ और पांच दस पक्षी मां आ रही थे वो उसके उन्होंने देख लिया कि बाज के मुंह में मांस का टुकड़ा है और वो आप जानते हैं पशु पक्षियों का स्वभाव छिन झपट के खाना हाँ या ना वो छिन झपट के खाते हैं दो कुत्तों के बीच में एक रोटी डालिए फिर क्या होगा छीना झपटी होगी झगड़ा होगा तो बायस के मुँह में मांस का टुकड़ा देखकर और आठ दस पक्षी थे वो उसके पीछे लग गए कि इससे छीनू अब्बाज ने देखा मेरे पीछे और बहुत सारे पक्षी लग गए उसने सोचा ये सारे दस हैं मैं अकेला हूं। अब ये क्या करेंगे ये मुझे चोंच मारेंगे पंजे मारेंगे मेरी पिटाई करेंगे और ये मेरा टुकड़ा भी छीन लेंगे मैं अकेला हूं ये दस है मुझे खाने थोड़ी देंगे ये छीन लेंगे उसको समझ में आ गया एक तो टुकड़ा भी जाएगा दूसरा मार भी खानी पड़ेगी इनकी पंजे और चोंच मारेंगे मार भी खानी पड़ेगी और टुकड़ा भी जाएगा और अगर मैं ये टुकड़ा छोड़ दूँ तो टुकड़ा तो तब भी जाएगा नहीं छोड़ूंगा तब भी जाएगा दोनों पक्षों में मांस का टुकड़ा तो मेरे हाथ में आने वाला नहीं ये लोग मुझसे छीन लेंगे पर यदि मैं छोड़ देता हूँ तो इनकी मार खाने से ज़रूर बच जाऊँगा इतना लाभ होगा कि इनके पंजे और चौंच की मार नहीं खानी पड़ेगी और अगर नहीं छोड़ता हूं तो डबल मार पड़ेगी टुकड़ा भी गया और मार भी खाओ चौंक भी अब बताइए बुद्धिमत्ता क्या कहती है उसको मांस का टुकड़ा छोड़ देना चाहिए या नहीं बस उसने यही समझदारी की वो समझदार था बाज, उसने मांस का टुकड़ा छोड़ दिया तो मार खाने से बच गया दूसरे पक्षियों की मारखाने से बच गया और टुकड़ा तो वैसे ही जाना था छोड़ दिया तो ये कहता है सामान सुख दुखी मनुष्य सुखी भी हो सकता है और दुखी भी हो सकता है कैसे हो सकता है दो कारण बताए त्याग और वियोग जैसे बाज ने बुद्धिमत्ता की और मांस का टुकड़ा स्वयं छोड़ दिया इसका नाम है त्याग त्याग करो तो सुखी हो जाएंगे और त्याग नहीं करेंगे तो फिर लोग जबरदस्ती छीन लेंगे इसका नाम है वियोग अब आपके पास संपत्ति है अगर आपके लिए सुखदायक है तो दूसरों के लिए भी है सबके लिए सुखदायक है संपत्ति तो अब आप उस संपत्ति का त्याग कर दोगे तो सुखी रहोगे और नहीं करोगे तो घर वाले वैसे ही छीन लेंगे छीन तो लेंगे ही वो छोड़ेंगे थोड़ी वो आपकी संपत्ति जबरदस्ती छीन लेंगे और आपको घर से निकाल देंगे फिर आप दुखी रहोगे तो क्या करना उनका हिस्सा उनको दे दो अपना हिस्सा अपने जेब में रखना सारा नहीं देना हाँ कभी सारा दे आओ फिर आप परेशान हो जाओगे सारा नहीं देना अपने जीवन रक्षा के लिए अपने पैसे अपनी जेब में रखें बुढ़ापे के लिए वाहनप्रस्थ के लिए और जीवन भर के लिए खाना पीना खर्चा अपनी जेब में रखें उतनी संपत्ति जितनी आपके लिए आवश्यक है जो फालतू है वो बांट दें ये है त्याग फालतू संपत्ति को बांट दें वरना वो दुख देगी दूसरे लोग आपसे छीन लेंगे तो त्याग करो तो सुखी नहीं तो वियोग तो होना ही फिर वो जबरदस्ती छीनेंगे तब दुख होगा और दूसरा अंश यह है यदि आप स्वयं घर छोड़ देंगे वनप्रस्थ में जाएंगे साधना करेंगे तपस्या करेंगे मोह माया को छोड़ देंगे तो सुखी रहेंगे और नहीं छोड़ेंगे तो फिर भगवान आपसे ज़बरदस्ती छुड़वा लेगा मृत्यु के समय सारी संपत्ति छुड़वा लेगा तब आपका वियोग होगा तब दुख होगा बहुत सारे लोग मरते समय बहुत दुखी होते हैं उन्होंने करोड़ों रुपया कमाया अब मकान बनाया कार खरीदी बंगला ये वो सब कुछ संपत्तियाँ खड़ी कर ली अब मृत्यु आ गई अब छोड़ना पड़ रहा है बड़ा दुख हो रहा है मैंने इतने पैसे कमाए सब यही छोड़ रहे तो त्याग और वियोग ये दो कारण हैं यदि सुखी होना हो तो त्याग करो गाईटी उत्पन्न करो छोड़ो ये दुनिया ये दुखदायक है खाने गुजारे के लिए रखो पूरा छोड़ने को कह रहा हूँ ध्यान से सुनना बाद में कई लोग मेरे साथ झगड़ा करने आते हैं झगड़ा नहीं करना अच्छी तरह सुनिए बात को अपने खर्चे गुजारे के लिए रखो जो फालतू संपत्ति हो बांटो नहीं तो लोग परेशान करेंगे ईश्वर भी छोड़वा लेगा और ये संसार वाले भी छीन लेंगे लोग ये समझते हैं कि हमारे पास जितनी संपत्ति ज्यादा होगी हम उतने ज्यादा सुखी हो जाएंगे ये कोरी भ्रांति है इसका नाम है मिथ्या ज्ञान और इसी मिथ्या ज्ञान के कारण बंधन है उस चीज में बांधे हुए बम्बई में कई वर्ष पहले एक सेठ जी के घर गया बड़े थे खर्मोवती और वो कहने लगे महाराज जी मैं 24 घंटे में से घंटा टेंशन में रहता हूँ बहुत परेशान हूँ मुझे कोई रास्ता बताओ और मुझे कहा आप बड़े सुखी हो मैं बहुत परेशान हूं मुझे कोई रास्ता बताओ मैंने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है <laughs> कोई ज़मीन नहीं कोई मकान नहीं बंगला नहीं गाड़ी नहीं कुछ नहीं और मुझे कह रहे आप बहुत सुखी हैं और हम बहुत टेंशन में हैं तो मैंने कहा ठीक है चलो मेरे पास है रास्ता मैं बता देता हूं, पर मुझे बताया आप उस रास्ते पे चलोगे नहीं बता तो मैं दूंगा, पर आप उस रास्ते पे चलोगे नहीं बोले बता तो दीजिए मैंने कहा बताता हूँ मैंने कहा रास्ता सीधा सिंपल है सब लिए एक ही रास्ता है मुझे भूख लगती है तो मैं क्या करता हूँ भोजन खाता और जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं भोजन खाते दोनों के लिए एक ही रास्ता है अच्छा जब मुझे नींद आती है तो मैं सो जाता हूँ और आपको नींद आती है तो आप? आप भी सो जाते हैं तो दोनों के लिए एक ही रास्ता है तो मैंने कहा जो शांति चाहिए आपको जो आपको टेंशन है इसको दूर करने का मेरे लिए और आपके लिए एक ही रास्ता है मैं अपने घर में रहता था दिल्ली में मैंने अपना घर छोड़ दिया और मैं गुजरात में आश्रम में आ गया मैं सुखी हो गया आपके लिए भी वही रास्ता है, है? बंबई छोड़ो आश्रम में आ जाओ सुखी हो जाओ वो पैसा ही तो टेंशन पैदा करता है वही तो टेंशन की जड़ है मेरे पास पैसा है ही नहीं तो मैं मस्त जब है ही नहीं तो टेंशन खाएगी कोई छीनेगा तो क्या छीनेगा कुछ है ही नहीं पहले ही बांट दो जान छुट्टी तो त्याग भी ध्यान त्याग करो अपने आप सुखी हो जाएंगे नहीं तो योग होगा जबरदस्ती लोग छीनेंगे और फिर परेशान होंगे तो इस प्रकार से ये संसार तीसरा अर्थ है कि संसार में हम रहते हैं यदि यहाँ पर संसार का त्याग कर दें और मोक्ष में जाएं तो सुखी हो जाएंगे और नहीं त्याग करेंगे तो फिर जबरदस्ती ईश्वर छोड़वाएगा फिर मरते समय फिर उसका कष्ट होगा फिर अगला जन्म होगा और फिर बार बार बहुत सारे दुख भोगने पड़ेंगे वो हैं जी हाँ मोह भी है मोह माने अभी क्या? थ है अविद्या तो ये अविद्या है कि संसार में बहुत सुख है यही तो अविद्या है इसी अविद्या के कारण ज्ञान के कारण तो बंधे यहाँ इसी कारण से बंधन है जो बताया था हैं जी कोई बात नहीं बचा कु आगे कर लेंगे कुछ तो चले तो सही पहले लक्ष्य तो बनाए कि मोक्ष में जाना एक लक्ष्य बनाइए हमें मोक्ष में जाना है सौ मील का रास्ता है इस मील में दस मील पार करेंगे कितना हो नब्बे नब्बेे अगले में करेंगे और अगले जन्म में नब्बे में से बीस मील और पार कर लिया कितना बचा सत्तर तो दस बीस दस बीस करते करते पार हो जाएंगे पाँच दस जन्म में पार हो जाएंगे अब जो लक्ष्य ही नहीं बनाता मोक्ष का उसको यही समझ में आता है कि संसार ही ठीक है पैसे कमाओ खाओ पीओ मजा करो तो उसको इतना ही समझ में आता है तो फिर उसका तो मोक्ष होगा ही नहीं एक करोड़ जन्म में भी नहीं होगा वो तो बार बार जन्म लेता रहेगा दुखी होता रहेगा मनुष्य भी बनेगा तो सारा सब तो यहाँ भी नहीं है यह भी बहुत टेंशन है कितनी टेंशन है वो आप सब जानते हैं उसकी व्याख्या नहीं करनी मुझे वो आप सब जानते हैं तो इस सारी टेंशन से बचने का यही रास्ता है अपना मोक्ष की तैयारी करें और बार बार सोचें तो आपको तब तो ज्ञान हो जाएगा जब तक जिएंगे सुख से जिएंगे सुख से जीने का मतलब कम से कम दुखी होंगे और जितना पॉसिबल है जितना संभव है उतना अधिक से अधिक सुखी रहेंगे और दुख कम से कम सौ परसेंट तो नहीं छूटेगा वो तो मोक्ष में ही छूटेगा इसलिए मोक्ष में जाने की जरूरत है यह सूत्र हो गया चलिए अगला देखते हैं बोलिए असाधन अनुचित बंधाय भरत अब ये भरत मुनि की एक कथा है उनकी भी एक कहानी है चलिए इसको हिंदी सूत्रांत पढ़ लेते हैं विवेक ज्ञान की प्राप्ति में जो बाधक कार्य हैं है। उनको अपनाना, उनको अपनाना। बंधन, प्राप्त बंधन प्राप्त कराने वाला होता है, है। भरत मुनि के समान एक भरत मुनि थे उनकी कथा आती है इतिहास में ऐसे ही वो योगाभ्यासी थे और अपना घर बार छोड़ के कहीं आश्रम बना के रहते थे जैसे यहाँ अपना आर्यवन है ऐसे कहीं जंगल में साधना करते थे आश्रम छोटा सा बना लिया था दो चार कर्मचारी भी साथ में रहते थे तो एक बार क्या हुआ उनके आश्रम के पास ही गेट के पास कोई हिरणी हिरणी जा रही थी मादा हिरण जा रही थी और उसको प्रसव होने वाला था गर्भवती थी तो अचानक क्या हुआ एक शिकारी ने उसको देख लिया हिरणी को और उसने मारा तीर उसको बच्चा हो गया था और अभी हुआ ही था बच्चा बेचारा छोटा ही था और उसने उसको तीर मार दिया हिरणी को वो बिचारी मर गई अब जब वो आश्रम से नौकर बाहर निकला सेवक उसने देखा भी ये तो हिरणी तो मर गई और बच्चा बेचारा छोटा है अभी अभी पैदा हुआ है तो ये भी मर जाएगा इसकी देखभाल करनी चाहिए उसने जाके भरत मुनि को सूचना दी कि गुरु पड़ोस में ऐसी ऐसी बात हो तो भरत मुनी ने कहा अच्छा चलो मैं देखता हूँ अब वो गए देखना देखा हाँ हिरणी तो मर गई बच्चा छोटा है बेचारा ये भी मर जाएगा इसको दूध पिलाना चाहिए इसकी जान बचानी चाहिए तो थोड़ा दया की भावना उभरी और वो बच्चे को आश्रम में ले गए अंदर और उसको थोड़ा साफ सुफ किया उसको नहलाया धुलाया जो भी किया और उसको दूध दूध पिलाया फिर अगले दिन फिर पिलाया अगले दिन फिर पिलाया तो धीरे धीरे क्या होगा उस भरत मुनि को उस हिरणी के बच्चे में राग हो गया अटैचमेंट हो गई बस यहाँ से मामला बिगड़ गया सादना <laughs> तो सादना उसकी छूट गई और वो सारा दिन उसके दिमाग में वो हिरणी का बच्चा ही घूमता रहा कि बच्चा कहाँ वो ठीक ठाक है कोई मार तो नहीं दिया किसी ने कोई शेर ने हमला किया कोई हिरण ने और कोई भेड़िया ने हमला कर दिया कोई श्यार ने हमला कर दिया वो ठीक ठाक है सुरक्षित है दूध पिया नहीं पिया वो सारा दिन उसके दिमाग में हिरणी का बच्चा घूमता रहता और उसकी पढ़ाई लिखाई ध्यान साधना उपासना सब छूट गया अब बताओ उसका मोक्ष होगा या बंधन बस तो ये सूत्र यू कह रहा है असाधन अनुचिंतनम बंधाया जो मोक्ष प्राप्ति में साधन नहीं है बाधक है काम अच्छा है किसी की जान बचाना अच्छा काम है काम बुरा नहीं है पर मोक्ष में बाधक है अभी तो झाड़ू लगाना भी अच्छा काम है सड़क की सफाई करना भी अच्छा काम है ट्रेन के डब्बे साफ करना वो भी अच्छा काम है पर मोक्ष वाले के लिए तो बाधा है ना उसके लिए बहुत सारा काम है वो अपना काम करे ट्रेन की सफाई वाला ट्रेन की सफाई करेगा भोजन बनाने वाला भोजन बनाएगा और ट्रक चलाने वाला ट्रक चलाएगा सारे काम अच्छे हैं वो अपना अपना करेंगे जिसकी जैसी रुचि योग्यता शक्ति सामर्थ्य बुद्धि है वो अपना अपना काम करेगा और जिसकी योग्यता बुद्धि वैरा ऊंचा उसको मोक्ष के लिए मेहनत करनी चाहिए जो आई की अधिकारी बन गया परीक्षा पास कर ली अब वो ट्रेन में झाड़ूपूट पहुंचा करेगा क्या उसको करना चाहिए उसको नहीं करना चाहिए उसको अपना काम करना चाहिए वो बुद्धिमान है उसको प्रशासन करना चाहिए जिस प्रकार की उसकी योग्यता है उसको अपनी योग्यता के अनुसार काम करना चाहिए जिसको व्यापार की योग्यता है व्यापार में रुचि है वो व्यापार करे जिसको खेती में रुचि है खेती करे जैसी जिसकी रुचि है योग्यता है वो उस तरह का काम करे अब इसकी रुचि योग्यता था वैराग्य की है मोक्ष की है तो उसको मोक्ष के लिए मेहनत करनी चाहिए काम खरीदे तो टाइम खराब करेगा दूसरा काम बीच में पकड़ेगा उसका मोक्ष रुक जाएगा इसलिए कहा कि भरत मुनि के समान गलती मत करना हैं घर से निकले थे किसी और उद्देश्य से और फिर धीरे धीरे उद्देश्य बदल गया घर तो इसलिए निकले थे कि वैराग्य प्राप्त करेंगे और मोक्ष में जाएंगे और थोड़े दिनों में कुछ पढ़ाई वढ़ाई की थोड़ा वैराग्य हो गया कई ब्रह्मचारी लोग ऐसी गड़बड़ करते हैं जब घर से चलते हैं तो क्या सोच के चलते हैं हम मोक्ष में जाएंगे हम ईश्वर प्राप्ति करेंगे और उसके लिए पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है और वो आगे गुरुकुल में थोड़ी पढ़ाई लिखाई की दो चार दर्शन पढ़े कुछ व्याकरण पढ़ा कुछ योग्यता बन गई थोड़ा प्रवचन आ गया बोलना चलना सीख लिया अब लोगों ने धन और सम्मान देना शुरू किया वो उसमें फंस गए और वो मोक्ष तो रह गया साइड में अब दूसरी योजनाएं बनने लगी अब आश्रम बनाएंगे अब ये संस्था चलाएँगे अब अधिकारी बनेंगे अब ये काम करेंगे या वो काम करेंगे मोक्ष तो कहाँ गया पता ही नहीं तो ये सारे काम फिर मोक्ष में बाधक हो जाते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए मोक्ष को लक्ष्य बनाया उसी लक्ष्य को बनाकर चलते रहिए जो ब्रह्मचारी घर छोड़कर आता है और वो मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य से आया था जब तक उसके दिमाग में मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य है तब तक समझो वो ठीक चल रहा है और जब उसका लक्ष्य बदल गया समझ लो वो भटक गया भरत मुनि की तरह भटक गया इसलिए इससे शिक्षा लेनी चाहिए भटकना नहीं है अपने लक्ष्य की ओर चलना ये बात ब्रह्मचारी के लिए भी है गृहस्थी के लिए भी है वनपृस्थी के लिए भी है, और सन्यासी सब के लिए सब के लिए चारों आश्रम वालों के लिए समान उपदेश है कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को छोड़कर इधर उधर दूसरा लक्ष्य बनाएगा वो भटका हुआ करती है ऐसा ना करें भरत मुनि ने जो देखा उसको सूचना मिली कि बच्चा बेचारा छोटा है मर जाएगा तो उसको ये करना चाहिए था किसी नौकर की ड्यूटी लगा देता भाई तू इस बच्चे को उठा ले जा इसको खिला पिला इसकी सुरक्षा कर तुम करते रहो किसी और की ड्यूटी लगा देनी चाहिए बस खुद नहीं करना चाहिए खुद वो काम नहीं करना चाहिए जो उसने किया ये गलती होगी काम अच्छा कोई और करे जिसकी रुचि है योग्यता है सामर्थ्य वो करे और जिसकी रुचि योग्यता ऊंची है सामर्थ्य ऊंचा वैराग प्राप्त कर सकता है मोक्ष में जा सकता है और फिर आगे दूसरों को भी सिखा सकता है उसको वही काम करना चाहिए दूसरा काम नहीं करना चाहिए नहीं तो वो फेल हो जाएगा अगला सूत्र देखिए हाँ बोलिए असाधन मतलब जो मोक्ष का साधन नहीं है अनुचिंतनम उसका चिंतन करना विचार करना बार बार सोचना उसका लक्ष्य बना लेना और उसके पीछे बढ़ जाना जो चीज़ मोक्ष में बाधक है उसके पीछे पड़ जाना ये हानिकारक भरत मुनि की तरह से भरत मुनि ने वो काम कर लिया जो नहीं करना चाहिए था इसलिए उसको नुकसान हुआ अब कहते हैं कि भाई ये तत्व ज्ञान प्राप्त कैसे होगा उसका उपाय बताएं कुछ उपाय पहले भी बताए थे एक और उपाय बताते हैं अगला सूत्र देखिए और बोलिए प्रणति ब्रह्मचर्य उपसर्पणानि कृत्वा सिर बहुकलाद तदव मैं हिंदी अनुवाद पढ़ता हूँ आप सुनिए गुरु जी के प्रति नम्रता ब्रह्मचर्य का पालन और गुरु जी की सेवा लंबे समय तक करने से जिज्ञासु को ज्ञान की प्राप्ति होती है इंद्र के समान अब एक इंद्र की कथा भी आती है शायद आपने पहले भी सुनी हो और इंद्र के साथ एक और साथी था उसका जिसका नाम था विरोचन ये शब्द सुना विरोचन इंद्र भी सुना ये दो विद्यार्थी थे जो गुरुजी के पास ये ब्रह्म विद्या योग विद्या सीखने गए गुरुजी ने घोषणा की भाई हम योग विद्या सिखाएंगे जिसको सीखने आ जाओ नगर में सूचना निकाल दी तो नगर में सब के लोग होते हैं कुछ साधक होते हैं त्याग वृत्ति वाले होते हैं परोपकारी होते हैं आध्यात्मिक होते हैं और कुछ दूसरे स्वार्थी होते हैं डोभी होते हैं संसारी होते हैं रागद्वेश वाले तो सबने सूचना सुनी तो दोनों पक्ष वालों ने देखा भाई हम नगर के सारे काम तो छोड़ नहीं सकते एक काम करते हैं अपना एक एक प्रतिनिधि भेज देते हैं सीखने के लिए चाहो भाई तुम सीख जाओ फिर जब सीखाओगे तो हमको सिखा देना तो जो अच्छे लोग थे उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि भेज दिया रिप्रेजेंटेटिव उसका नाम था इंद्र और जो स्वार्थी लोग थे खाओ हाँ पियो मजा करो ऐसे वाले उन्होंने अपना एक और रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया उसका नाम था विरोचन अब दोनों गए विद्यार्थी अब जो इतनी विद्या सीखने गए होंगे तो 20-25 साल उम्र के तो होंगे ही होंगे और पाँच साल के बच्चे थोड़ी सीखते हैं तो बीस पच्चीस साल की उम्र के वो दो विद्यार्थी चले गए गुरुजी जी के आश्रम में और गुरुजी का नाम था प्रजापति क्या नाम प्रजापति उन्होंने उनको पढ़ाना शुरू किया और 32 वर्ष तक पढ़ाया कितने 32 वर्ष तक उनको पढ़ाया और फिर 32 वर्ष तक वो उनके अनुशासन में रहे विद्यार्थी दोनों पढ़ते रहे ध्यान करते रहे तपस्या करते रहे अनुशासन का पालन करते रहे सेवा करते रहे बत्तीस वर्ष के बाद उनकी परीक्षा ली गई तो परीक्षा ली तो उसने क्या हुआ विरोचन तो फेल हो गया उसको पढ़ाया था कि देखो ये आत्मा है आत्मा अजर है ये मरता नहीं पैदा नहीं होता है ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें सिखाई तो जब परीक्षा ली तो पूछा भाई बताओ आत्मा क्या है तो विरोचन ने कहा कि गुरु ये शरीर ही आत्मा है अपना धन बैठक लगाओ व्यायाम करो शरीर को बलवान बनाओ तेल की मालिश करो चमकाओ खाओ पियो मजा करो बस यही आत्मा है मुझे समझ में आ गया वो पास हुआ गया, फेल। वो फेल हो गया। बोला अच्छा गुरु नमस्ते मुझे समझ में आ गया मैं घर जा रहा हूँ वो फेल हो गया तो इंद्र को पूछा भाई तुम बताओ तुम्हें समझ में आया बोला गुरु मुझे समझ में नहीं आया देखो ये विरोचन तो मूर्ख भाग्य है इसको आत्मा समझ में नहीं आ रहा मैं जा रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आया मुझे तो आप और सिखाइए तो गुरुजी ने कहा ठीक है और पढ़ो सीखो बत्तीस साल और पढ़ाया अब कितने हो गए चौंसठ वर्ष के बाद दोबारा परीक्षा हुई बोला अभी भी समझ में नहीं आया फिर बोले बत्तीस साल और पढ़ाई करो अब कितने हो गए बत्तीस बत्तीस बत्तीस छियानवे छियानवे वर्ष हो गए पढ़ते पढ़ते ध्यान उपासना समाधि लगाते लगाते फिर परीक्षा हुई अब बोलो क्या समझ में आया बोला अब गुरुजी समझ में आया थोड़ी शंकाएं बाकी बची हैं बस तो बोले ठीक है पाँच साल और रहो पाँच साल और रहे अब कितना हो गए 101 वर्ष में उसको समझ में आया आत्मा क्या है परमात्मा क्या है कर्म फल क्या है मुक्ति क्या है बंधन क्या है एक, एक वर्ष लग गए गुरु के अनुशासन में रहा जैसा बोला वैसा किया खूब तपस्या की तब उसको समझ में आया तो 101 वर्ष अब 20-25 का तो गया ही था वो पढ़ने 101 वर्ष और उनके अनुशासन में रात कितनी उम्र होगी? गई सवा सौ तो होगी, अब सवा सौ में जाके वो तैयार हो तब 200-300 साल जीते थे तब की बात अब की नहीं अब तो 50-60 में लोग ठंडे पड़ जाते हैं साठ में तो श्रेष्ठी पूर्ति मनाते हैं साठ साल जी लिए बस हो गया पूरा कंप्लीट अब तो बाकी बोनस में फ्री में जी रहे साठ के ऊपर वाले तो फ्री में जी रहे आज की औसत आई तो पचास साठ ही है तब तो सौ डेढ़ सौ दो सौ साल होती थी तो उसमें डेढ़ सौ दो सौ में तो सवा सौ साल में तो अभी ताकतवर था वो मजबूत था तब उसको सफलता मिली तो सूत्र कहता है प्रणति प्रणति का मतलब गुरु जी के प्रति नम्रता रखना गुरु जी से कभी झगड़ा नहीं करना गुरु जी से कभी टक्कर नहीं लेना गुरुजी को यह कभी नहीं कहना कि आपको कुछ नहीं आता मुझे आता है आप क्या जानते हो मैं आपसे अधिक जानता हूँ ऐसा कभी नहीं कहना गुरुजी को कहना हाँ गुरुजी ठीक है आपकी बात समझ में आई तो बोलो समझ में आई नहीं आई तो नहीं आई ये कहो गुरुजी समझ में नहीं आई ये मत कहो कि आपकी बात गलत है ये कभी नहीं कहना ये है नम्रता तो विद्या उसको आती है जो गुरु के प्रति नम्रता भाव रखता है उसको आती है और प्रणति ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य का अर्थ है वेदों का अध्ययन करना ध्यान उपासना करना मन इंद्रियों पर संयम रखना ये सारा काम करना और उपसर्पणानी, आनी उपसर्पण का अर्थ होता है सेवा करना सेवा का अर्थ है आज्ञा पालन जो गुरु जी कहें वो काम करना और जो मना करें वो नहीं करना इसको कहते हैं सेवा करना एक शब्द आपने सुना है मातृभक्ति सुना इसका अर्थ क्या है मातृभक्ति माता जी की सेवा करना पितृभक्ति पिताजी की सेवा करना भज धातु है जिससे ये भक्ति शब्द बनता है और भज सेवायाम भज धातु का अर्थ है सेवा करना तो मातृभक्ति का अर्थ हुआ माताजी की सेवा करना पितृभक्ति का अर्थ हुआ पिताजी की सेवा करना और गुरु भक्ति का अर्थ क्या हुआ गुरु की सेवा करना सेवा का मतलब जैसा कहें वैसा करो और ईश्वर भक्तिकार है ईश्वर की सेवा करना अब ईश्वर के हाथ पांव तो दबा नहीं सकते उसके तो है ही नहीं हाथ पांव आज तो सुना था ना सुबह मंत्र में ईश्वर अकायम उसका कोई शरीर नहीं है उसकी हाथ पैर दबा कर सेवा नहीं होती उसके आदेश का पालन करना आज्ञा का पालन करना यही उसकी सेवा है यही ईश्वर भक्ति है तो यहाँ गुरु जी की सेवा करनी है उनके निर्देशन में रहना है जो काम बताएँ वो करना है जो काम बताए नहीं करना वो नहीं करना इस तरह से बहु लंबे समय तक जैसे तद्वन इंद्रवंत जैसे इंद्र ने 101 वर्ष तक गुरु जी के अनुशासन में रहा उनकी सेवा की और पढ़ाई लिखाई की ध्यान लगाया तपस्या की ब्रह्मचर्य का पालन किया मन इंद्रियों पर संयम रखा शास्त्रों का अध्ययन किया ध्यान उपासना की तब जाके तत्वज्ञान की सिद्धि होती है तब वैराग्य होता है और फिर उसके बाद उसका फिर आगे समाधि और मोक्ष होता है इस प्रकार से है जी तदवत इंद्रवत्त पीछे इंद्र की कथा है जी पीछे इंद्र का प्रसंग है तो तद्वत इंद्रवत्त ऐसा अर्थ करें अब आगे देखिए अगला सूत्र बोलिए न भोगात राग शांति, शांति मुनिवत् और मुनि की कथा है भोगों को भोगने से राग समाप्त नहीं होता बल्कि बढ़ता जाता है सौघरी मुनि के समान एक सौघरी मुनि थे वो ऐसे कहीं जंगल में ऐसे ही तालाब किनारे आश्रम बना रहते थे अपनी साधना करते थे एक दिन क्या हुआ तालाब के किनारे बैठे हुए थे शाम का टाइम था ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो अपना बैठे हुए थे और तालाब में क्या देखा उन्होंने कुछ मछलियाँ छोटी छोटी मछलियाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ वो आपस में खेल रही तो जो मछलियाँ खेल रही थी उनको देख के उनको बड़ा अच्छा लगा, भाई ये कितनी खुश है बड़ी मछलियाँ अपने बच्चों के साथ खेल रही हैं उनको बड़ा अच्छा आनंद आ रहा है उसको देख के वो भटक गया बेचारा सौ गरीब <laughs> उसके दिमाग में आया मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हों तो कैसा लगेगा बड़ा मजा आएगा <laughs> वो <लिए> भी बेचारा <laughs> उसकी इच्छा होगी शादी करने की बस तो शादी में तो वही साइड में फिर उसने शादी कर ली शादी कर ली तो बच्चे हुए, और बच्चे हुए तो साल साल के बाद अक्कल फिर समझ में। और उसने विज्ञातम इधम भयाद्य न मनोरथा न अंतोस्थि इन कामनाओं का कोई अंत नहीं आज मुझे ये बात समझ में आई मैंने पच्चीस साल पहले गलती की आज मुझे समझ में आई कामनाओं का कोई अंत नहीं है इच्छाओं का कोई अंत नहीं है एक इच्छा पूरी करो और दो चार नहीं तैयार हो जाती आप लोगों का क्या अनुभव है इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं घटती हैं या बढ़ती हैं बढ़ती जाती है। क्या किसी व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई वो सुख देंगी या दुख देंगी बस तो रिजल्ट तो दुख इच्छाएं पूरी करते जाओ इच्छाएं बढ़ती जाएंगी सारी इच्छाएं पूरी होंगी नहीं और जो इच्छाएं बची हैं वो दुख दें तो बोले आज मुझे समझ में आया इतने सालों के बाद चलो आज मैं कान पकड़ता हूँ आगे ऐसी गलती नहीं करूँ उसको तो इतने समय के बाद समझ में आई तो हमें उसकी कहानी से थोड़ी सीख लेनी चाहिए कुछ बातें हम प्रत्यक्ष अनुभव करके सीखते हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दूसरे की घटना से भी सीख सकते हैं ज़रूरी नहीं कि हम हर बात का प्रत्यक्ष करें एक दिन एक विद्यार्थी ने पूछा कि क्या मतलब थोड़ा समझाइए उदाहरण से कि हम हर बात का प्रत्यक्ष ना करें और दूसरे को देख के समझ लें क्या मतलब मैंने कहा मतलब ये है कि एक कारखाने में कुछ लोग काम कर रहे थे मशीन पर मजदूर और एक मजदूर मशीन पर काम कर रहा था और उसका ध्यान दूसरी तरफ चला गया और तो गलती से उसका हाथ घुस गया मशीन में मशीन में घुस गया तो कट गया हाथ तो वो चिल्लाने लगा बहुत ज़ोर जोर से रोने लगा हाय हाय मर गया मर गया मेरा हाथ कट गया और उसका वह सुनकर और 20 मजदूर इकट्ठे हो गए फिर उसकी पट्टी वट्टी करी जो भी किया तो मैंने कहा कि उस मजदूर ने मशीन में हाथ डाल दिया गलती से और उसका हाथ कट गया और वो बेचारा दुखी हो रहा था तो जो बाकी 20 मजदूर हैं उनको भी हाथ डाल के ही सीखना पड़ेगा क्या कि मशीन में हाथ कटने से कैसा दर्द होता है क्या क्या प्रत्यक्ष अनुभव करना पड़ेगा या उसको देख नहीं सीख सकते सीख सकते हैं नहीं तो ये मतलब एक ने गलती की उसको देख के आप सीख लो भाई उसने गलती की कम से कम मैं तो ना करूं मैं तो उस गलती से बचूं तो इस प्रकार से दूसरे की गलतियों से भी व्यक्ति सीखता है कुछ अपनी गलतियों से भी सीखता है तो सौभरी मुनि ने गलती करी उसकी गलती से कई वर्षों बाद उसको समझ में आया तो उसकी गलती से हम सीख सकते हैं कि हम तो ऐसी गलती ना करें तो सूत्र कहता है न भोगात शांति भोग को भोगते जाओ भोगते जाओ भोगते जाओ राग समाप्त नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा इसलिए शांति सुख का उपाय भोगाभ्यास नहीं है बल्कि योगाभ्यास है हाँ जी बोलिए शांति का उपाय योगाभ्यास नहीं है बल्कि योगाभ्यास है तो योग का अभ्यास करें योगश्चित वृत्ति निरोधक मन के विचारों को रोकें सुबह शाम उपासना करें संसार का चिंतन करें तत्व ज्ञान को प्राप्त करें संसार दुखदायक है मोक्ष सुखदायक है संसार से बाहर निकलना है मोक्ष को प्राप्त करना है इन बातों का बार बार चिंतन करें अभ्यास करें मनन करें धीरे धीरे तत्व ज्ञान हो जाएगा संयम करने से ही राग शांत होगा मन इंद्रियों पर कंट्रोल करने से ही राग शांत होगा इस तरह से हमको करना है तो अब यहाँ पाठ को